तंजल योग प्रदीप साधनपाद संगति सूत्र 16 में हे जो दुख है 17 में हे हेतु दृष्टा और दृश्य का संयोग जो दुख का कारण है 23 में स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि जो संयोग के वियोग का कारण है और चौबीस में संयोग का कारण अविद्या बदलाकर अब अगले सूत्र में हान अर्थात अविद्या के कारण संयोग के नाश को जो कैवल्य है उसको बदलाते हैं तदभावात तद्भावात्योगाभावो हानम तदृशेह केवलम उसके अविद्या के अभाव से आदर्शन रूपी संयोग का अभाव हान है वह चिति शक्ति का कैवल्य है व्याख्या अविद्या के विरोधी यथार्थ ज्ञान से अविद्या का विच्छेद हो जाता है अविद्या के अभाव होने पर अविद्या के कार्य संयोग के अभाव को हान कहते हैं निराकार वस्तु संयोग का मूर्त द्रव्य के तुल्य छोड़ना नहीं होता है किंतु अज्ञान से जन्य संयोग अपने आप ही निवृत्त हो जाता है अर्थात पुरुष का अपने स्वरूप को भुला जैसा होकर चित्त को अपने से भिन्न न समझते हुए केवल उसकी बाह्य वृत्तियों को ही देखते रहना जो संयोग है उसका कारण आदर्शन सूत्र तेईस में बतलाया था और इसका कारण पिछले सूत्र में अविद्या बदला दी गई है इस अविद्या के नाश से अदर्शन का और अदर्शन के नाश से संयोग का स्वयं नाश हो जाता है इस संयोग का नाश होना ही हान है अर्थात दुख का अपने कारण सहित नाश हो जाना यह हान ही चित्तशक्ति पुरुष का कैवल अर्थात केवल हो जाना निखर जाना स्वरूप स्थिति मोक्ष अर्थात शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति है टिप्पणी व्यास भाष्य का भाषानुवाद सूत्र 25 इस आदर्शन के अभाव से बुद्धि और पुरुष के संग का अभाव ही अत्यंत दुख की निवृत्ति है यह अर्थ है यही हान कहलाता है यह दृष्टा का कैवल्य है यह पुरुष का समिस्त्री भाव है अर्थात इसके पश्चात फिर कदापि गुणों से सहयोग नहीं होता दुख के कारण की निवृत्ति होने पर दुख की निवृत्ति ही परमहान है तब पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है अर्थात शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है भोज भोजवृत्ति का भाषानुवाद सूत्र 25 अविद्या के विरोधी यथार्थ ज्ञान से अविद्या का उच्छेद हो जाता है अविद्या के अभाव होने पर उसके कार्य संयोग का भी जो अभाव होता है वही हान कहलाता है मृत द्रव्य के समान इसका परित्याग नहीं होता है किंतु विवेक ख्याति के उदय होने पर अविवेक निमित्त संयोग स्वयं ही निमित्त हो जाता है यही इस संयोग का हान है यह जो संयोग का नाश है वही स्वरूप से नित्य केवली शुद्ध स्वरूप पुरुष का कैवल्य कहलाता है